ओ श्री जगदम्बिकाए नम श्रीमदेवी भागवत महापुराण नवम स्कंद पहला अध्याय वेद जी कहते हैं राजन गणेश जरनी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री और राधा ये पांच देवियां प्रकृति कहलाती हैं इन्हीं पर सृष्टि निर्भर करती है जो गणेश की माता भगवती दुर्गा है उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है ब्रह्मादि देवता मुनिगण तथा मनु प्रवृति सभी इनकी पूजा करते हैं। जो परम शुद्ध सत्य स्वरूपा है उन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है परम प्रभु श्री हरे की वे शक्ति कहलाती है। पर परब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाले वाणी, बुद्धि विद्या और ज्ञान की जो व्यवस्था करती है उन्हें सरस्वती कहा जाता है वे हाथ में बीना और पुस्तक लिए रहती हैं। उनका विग्रह शुद्ध सत्वमय है जप रूपा तपस्विनी ब्रह्म से संपन्न तथा सर्व संस्कार उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं वे ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति हैं अब तुम्हें पांचवी देवी का चरित्र सुनाता परमात्मा श्री कृष्ण की प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है परमात्मा श्री कृष्ण के रासमंडल में इनका आविर्भाव हुआ है गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी राशेश्वरी एवं सुरेशिका नाम से प्रसिद्ध हैं। तब के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में भगवान के सामने प्रकट हुई धराधाम पर इनका पुधारना हुआ है यही ही पांचवी देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध है प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं की रूप मानी जाती है ये पांच देवियां परिपूर्णतम है भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है श्री तुलसी को प्रकृति देवी का प्रधान अंश माना जाता है यह विष्णुप्रिया है प्रकृति देवी के एक अन्य प्रधान अंश का नाम देवी जरककारु है यह कश्यप जी की मानस पुत्री हैं। प्रकृति देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडी के नाम से विख्यात है ये मंगल चंडी प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई हैं समस्त मंगल सुलभ हो जाते हैं देवी काली को प्रकृति देवी का प्रधान अंश मानते हैं इन देवी के नेत्र ऐसे हैं मानो कमल संग्राम में जब भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंधु शुंभ और निशुंभ डटे थे उस समय ये कारी भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई भगवती वसुंधरा भी प्रकृति देवी के प्रधान अंश से प्रगट है इन्हें लोग रत्न और रत्न भी कहते हैं संपूर्ण रत्नों की खान इन्हीं के अंदर विराजमान है भर में जितनी स्त्रियां हैं उन सबको कला के अंश का अंश समझना चाहिए इसीलिए स्त्रियों के अपभाव से प्रकृति का अपमान माना जाता है ब्रह्मा ने पहले सरस्वती का सम्मान किया इसके बाद ये देवी तीनों लोकों में देवताओं और मुनियों की पूज्य हो गईं। सर्वप्रथम गोलोक में रास मंडल के अवसर पर भगवती राधा की पूजा हुई उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती है तभी से प्रत्येक ग्राम और नगर में ग्राम देवियों की पूजा का प्रचार हो गया राजा जनवेजय ने कहा प्रभु उन देवियों के प्राकृत का प्रसन्न पूजा एवं ध्यान की विधि स्तोत्र कवच ऐश्वर्य तथा मंगलमय शौर्य भी सुनने के लिए उत्सुक भगवान वेद व्यास कहते हैं राजन जिसके सहारे श्री हरि सदा शक्तिवान बने रहते हैं वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है जब इन्हें सातार रूप से प्रकट होने की इच्छा हुई तद इन्होंने अत्यंत सुंदर एवं मन को मुग्ध कर देने वाला दिव्य रूप प्रकट किया कृषि तद भक्ति परत है और ना का अर्थ है अतः भक्ति और दास्य भाव देने की जिनमें योग्यता है वे श्री कृष्ण कहलाते इनके वामांश भाग को स्त्री कहा गया है और दक्षिणांश भाग को पुरुष सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूपणी स्त्री को देखने लगा श्री कृष्ण परम रसिक एवं अरास के स्वामी उस देवी को देखकर अरास के उल्लास में कुलसित हो वे उसके साथ अरास मंडल में पधारे उस समय श्री कृष्ण की यह चिन्हमयी शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी सौ मन का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक स्वर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलोक के अथाह जल में छोड़ दिया देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा अरे कोपसीले, तूने जो इस बच्चे का त्याग कर दिया है यह बड़ा विनित कर्म है इसके फलस्वरूप तू आज से संतान हो जा इतने में उस देवी की जीव के अग्रभाव से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई तदनंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी दो रूपों में प्रकट हुई आधे बाम अंध से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका उसी समय श्री कृष्ण भी दो रूप में हो गए आपे दाहिने अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं बाय से चार भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा देवी तुम इन विष्णु की पिया बन जाओ मानिनी राधा यहां रहेंगी। फिर तो जगत की व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ बैकुंठ पधारे फिर नारायण के अंग से चार भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए सभी पार्षद गुण तेज रूप और व्यवस्था में श्री हरि के समान थे लक्ष्मी के अंग से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गईं। उन मधुर भाषि कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया इतने में श्री कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ ये देवी सर्वेश श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हें एक रत्नमय सिंहासन प्राप्त किया इतने में चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे इसी समय भगवान श्री कृष्ण के दो रूप हो गए उनका आधा बायां अंग महादेव के रूप में परिणत हो गया दक्षिण अंग से गोपीपति श्री कृष्ण रह गए श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा एवं ईश्वर हैं। ये कारणों के कारण संपूर्ण मंगलों के मंगल जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को हारने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु हैं। अतः इन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है महाभाग शंकर इनकी स्तुति करके सामने रखे हुए रत्न में सुर सिंहासन पर विराज गए दूसरा अध्याय भगवान व्यास जी कहते हैं राजन तदनंतर वह बालक जो केवल अंडाकार था ब्रह्मा की आयु पर्यत समय तक वहमान गोलक के जल में रहा फिर समय पूरा हो जाने पर वह सहसा दो रूपों में प्रकट हो गया एक अंडाकार ही रहा और एक शिशु के रूप में परिणित हो गया उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी अतएव उसका नाम महाविराट पड़ा वह बालक तेज में परमात्मा श्री कृष्ण के सोलहवें अंश की बराबरी कर रहा था वह विराट श्रू बालक बार बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा भूख से आतुर होकर वह बालक बार बार उदन करने लगा फिर जब उसे ज्ञान हुआ तब उसने परम पुरुष श्री कृष्ण का ध्यान किया तब वहीं उसे सनातन ब्रह्म के दर्शन प्राप्त हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा वत्स मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहो तुम्हारे नाभि कमल से विश्व सृष्टा ब्रह्मा प्रकट होंगे ब्रह्मा के ललाश से 11 रुद्रों का आविर्भाव होगा शिव के अंश से वे रुद्र सृष्टि के संहार की व्यवस्था करेंगे उन 11 रुद्रों में कालादिनी नाम से जो प्रसिद्ध है वे ही रुद्र विश्व के संधारक होंगे अब मैं अपने गोलोक में जाता हूं तुम यहीं ठहरो ब्रह्मांड गोलक के भीतर जलमय शैया पर वे पुरुष शयन कर रहे थे फिर जिनके रोम कूप से वह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए गोपों और गोपियों से सुशोभित गोलोक धाम को भी देखने में बेसफलता पा गए फिर तो श्री कृष्ण की स्मृति करके उन्होंने उनसे वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया सर्वप्रथम ब्रह्मा से सन चार मानस पुत्र हुए फिर शिव की सुप्रसिद्ध ग्यारह कलाएं रुद्र रूप से प्रकट हुई फिर जगत की रक्षा के व्यवस्थापित श्री विष्णु प्रकट हुए उस समय वे विराट पुरुष के वाम भाग से प्रकट होकर श्वेत द्वीप में विराजमान थे चार पूजाओं से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी यो विराट पुरुष के नाभि कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा ने विश्व की रचना की स्वर्ग मृत्य और पाताल त्रिलोकी के संपूर्ण चराचर प्राणियों का उन्होंने सृजन किया इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोम रोमकूपों में एक एक करके अनेक ब्रह्मांड हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विराट पुरुष और ब्रह्मा विष्णु एवं शिव प्रवृत्ति सहयोगी देवता रहकर कार्य की व्यवस्था है इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चित्र का वर्णन कर दिया यह प्रसन्न सुख एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है व्यास जी बोले वत्स महादेवी के चरित्र अनंत हैं। एक बार नारद ने भगवान से प्रश्न किया सो उन्होंने उत्तर दिया वह तुमको बताता हारद जी ने कहा भगवान प्रकृति संयक देवियों के पूजन का प्रसन्न विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए किस पुरुष ने किन देवी की कैसे आराधना की है मृतलोक में किस प्रकार की उनकी पूजा का प्रचार हुआ किस मंत्र से किनकी पूजा तथा किस स्तोत्र से किनकी स्तुति की गई है किन देवियों ने किन को कौन कौन से वर दिए हैं मुझे देवियों के स्तोत्र, ध्यान प्रभाव और पावन चरित्र के साथ साथ उपयुक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण बोले नारद, उपयुक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं नारद ब्लेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती और सावित्री ये पांच देवियां सृष्टि की प्रकृति कही जाती इन देवियों के नाम हैं काली वसुंधरा गंगा षष्ठी मंगल चंडिका तुलसी मनसा निद्रा स्वधा स्वाहा और दक्षिणा इनके संक्षिप्त मधुर और वैराग्योत्पादक चरित्र में भी पवित्र करने की पूर्ण शक्ति है सरस्वती का श्री विग्रह शुक्लवरण है ये परम सुंदरी देवी सदा हस्ती रहती है इनके एक हाथ में बीना और दूसरे में पुस्तक मुने जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपना इष्ट देवता मानते हैं उनके लिए यह मित्र क्रिया है श्री फरीन सरस्वती स्वाहा यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है इस मंत्र को कलप वृक्ष कहते हैं इसे धारण करने के प्रभाव से ही भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूजक बन सके तीसरा अध्याय भगवान नारायण कहते हैं नारद प्राचीन समय की बात है यज्ञवरित नामक प्रसिद्ध एक प्रधान मुनि थे उन्होंने भगवती सरस्वती की स्तुति की थी ज्योतिष स्वरूपा महामाया का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ देवी ने उनसे कहा मुने तुम सुप्रख्यात कभी हो जाओ स्वयं सरस्वती बैकुंठ में श्रीहरि के पास रहती है गंगा ने इन्हें साप दे दिया था अतः ये भारतवर्ष में अपनी एक कला से पधारि नदी के रूप में इनका अवतरण हुआ सूच जी कहते हैं सौनत भगवान नारायण की बात सुनकर मुनिवर नारद ने पुनः तुरंत उनसे यह संदेह पूछा नारद जी ने कहा सत्य स्वरूपा पुण्यदा गंगा ने सरस्वती देवी को क्यों छाप दे दिया भगवान बोले नारद यह प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूं सुनो लक्ष्मी सरस्वती और गंगा ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भारिया हैं एक बार सरस्वती को यह संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं तब उन्होंने श्रीहरि को कुछ करे शब्द कहे फिर वे गंगा पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगी तब शांत स्वरूपा क्षमाई लक्ष्मी ने उनको रोक दिया इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में साप दे दिया कि तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगे लक्ष्मी ने सरस्वती के इस साप को सुन लिया परंतु वे वही सांख बैठी रही पर गंगा से यह नहीं देखा गया उन्होंने सरस्वती को साप दे दिया कहा बहन लक्ष्मी जो तुम्हें साप दे चुकी है वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाए यह नीचे मित्रलोक में चली जाए जहां सब पापीजन निवास करते हैं नार्द गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें साप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा इतने में भगवान श्रीहरि वहां आ गए उन दुखित देवियों के कलह और शाप का मुख्य कारण सुनकर परम प्रभु ने समय अनुकूल बातें बताई भगवान श्रीहरि बोले लक्ष्मी शुभे तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो शंखचूर नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा तुम उसकी पत्नी बन जाना त्पश्चात निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेयसी भारिया बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा भारतवर्ष में तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी हे वरान अभी तो तुम भारती के शाप से भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो तदनंतर गंगा से कहा गंगे तुम सरस्वती के शाप बस अपने अंश से पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना भाद की तपस्या से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा बाद में सरस्वती से कहा भारती तुम गंगा का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चलो अब भगवान श्रीहरि कहने लगे अहो भिन्न स्वभाव वाली तीन स्त्रियों तीन नौकरों और तीन वादवों का एकत्र करना वेद की अनुमति के विरुद्ध है ये एक जगह रहकर कल्याणप्रद नहीं हो सकते अतव गंगे तुम शिव के पास जाओ और सरस्वती तुम्हें ब्रह्मा के स्थान पर चले जाना चाहिए यहां मेरे भवन पर केवल सुशीला लक्ष्मी ही रह जाएं। भगवान नारायण कहते हैं नार्थ तदनंतर सरस्वती अपनी एक कला से पुण्य क्षेत्र भार्षवर्ष में पधारें भारतवर्ष में पधारने से भारती ब्रह्मा की प्रेम भाजन होने से ब्राह्मी तथा बचन की अधिष्ठात्री होने से वे बाणी नाम से हुईं। पापी जनों के पाप को भस्म करने के लिए यह प्रज्वलित अग्निस्वरूपा है नारद पश्चात गंगा अपनी कला से धरातल पर पहुंची भागीरथ के सत्वेतन से इनका सुभागमन हुआ फिर पद्मा अर्थात लक्ष्मी अपनी एक कला से भारतवर्ष में नदी रूप से पधारी इनका नाम पद्मावती हुआ तदनंतर अपनी एक दूसरी कला से वे भारत में राजा धर्मध्वज के यहां उत्तरी रूप में प्रकट हुईं। उस समय इनका नाम तुलसी पड़ा कली में पांच हजार वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियां सरित रूप का परित्याग करके बैकुंठ में चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त अन्य प्रायः सभी तीर्थ भगवान हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ बैकुंठ चले जाएंगे हे नारद, कली के मनुष्य अश्लील भाषी धूर्त शक और असत्यवादी होंगे देव भक्तों में नास्तिकता आ जाएगी नगर निवासी हिंसक निर्दयी तथा मनुष्यघाती होंगे इस प्रकार जब सम्मित प्रकार से कलयुग आ जाएगा तब सारी पृथ्वी मलेच्छों से भर जाएगी तब विष्णु के यशा नामक ब्राह्मण के घर उनके पुत्र के रूप में भगवान कलकी प्रकट होंगे सुप्रसिद्ध प्राकर्मी ये कलकी भगवान नारायण के अंश है ये एक बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से मलेचों का विनाश करेंगे और तीन रात में ही पृथ्वी को मलेच शून्य कर देंगे दुर्धर्ष कलयुग समाप्त हो जाएगा तब तब और सत्व से संपन्न धर्म का पूर्ण रूप से प्राकट्य होगा उस समय तपस्वियों धर्मात्माओं और वेद ब्राह्मणों से पुनः पृथ्वी शोभा पाएगी सब लोग देवी के ध्यान में तत्पर रहेंगे समय अनुसार व्यवहार करने वाले पुरुषों में श्रुत स्मृति और पुराण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त रहेंगे। इसी को सतयुग कहते हैं इस युग में धर्म पूर्ण रूप से रहता है त्रेता में धर्म तीन पैर से द्वापर में दो पैर से और कलयुग में केवल एक पैर से धर्म रहता है भोर कली आने पर तो यह संपूर्ण पैरों से हीन हो जाता है मनुष्यों का एक वर्ष पूरा होने पर देवताओं का एक दिन रात होता है मनुष्यों के 360 युग व्यतीत होने पर देवताओं का एक युग बीतता है इस प्रकार के इकहत्तर दिव्य युगों को एक मनवंतर कहते हैं एक इंद्र एक मनवंतर पर्यंत रहते हैं यो अठाईस मनवंत्र बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है इस मान से 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है इसी को प्राकृतिक लय समझना चाहिए उस समय पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं पड़ती पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जल में लीप हो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रवेश कर जाते इसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। इस इसी को समझना चाहिए उस समय पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं पड़ती पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जल में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रवेश कर जाते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 चौथा अध्याय नारद जी ने कहा भगवान सुरेश्वरी विष्णु स्वरूपा एवं स्वयं विष्णुपदी नाम से विख्यात गंगा सरस्वती के शाप से भारत वर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधार पाप का उच्छेद करने वाला यह पवित्र एवं पुण्य पद प्रसन्न मैं सुनना चाहता हूं भगवान नारायण कहते हैं नारद श्रीमान सदर एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं उनकी दो रानियां थीं वेदवी और शैव्या उनकी पत्नी शैब्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ कुल को बढ़ाने वाले उस सुंदर पुत्र का नाम असमंजस पड़ा उनकी दूसरी पत्नी वेदमी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की शंकर के वरदान से उसे भी गर्व रह गया पूरे सौ वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई उसने भगवान शिव का ध्यान किया तब भगवान शंकर ब्राह्मण के भेष में उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांस पिंड को साठ हजार भागों में बांट दिया वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में परिणत हो गए वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनि के साप से जलकर दस्म हो गए यह दुखद समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहाने लगी वे बेचारे घोर जंगल में चले गए तब उनके पुत्र ने गंगा को ले आने के लिए लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात वे भी काल के किलेवा बन गए अंशुमान के पुत्र भगीरथ थे भगीरथ भगवान के परम भक्त विद्वान श्रीहरि में अटूट श्रद्धा रखने वाले गुणवान तथा वैष्णव पुरुष थे गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की अंत में भगवान श्री कृष्ण के उन्हें साक्षात दर्शन हुए उनकी दिव्य झांकी पाकर भागीरथ ने बार बार उन्हें प्रणाम किया और स्तुति दी की लीलापूर्वक उन्हें भगवान से अभिष्ट बर भी मिल गया वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाए भगवान हरि ने गंगा जी से कहा सुरेश्वरी तुम सरस्वती के शाप से अभी भारत वर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो भगवान नारायण कहते हैं नारद राजा भगीरथ गंगा की स्तुति करके उन्हें साथ ले वहां पहुंचे जहां सगर के साठ हजार पुत्र जलकर भस्म हो गए थे गंगा का स्पर्श करके बहने लगी वायु का स्पर्श होते ही वे राजकुमार तुरंत बैकुंठ में चले गए नारद जी ने पूछा भगवान भूमंडल को पवित्र करने वाली त्रिपथ गंगा कैसे प्रकट हुई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 इतने में ब्रह्मा से प्रेरित होकर शंकर श्री कृष्ण संबंधी पद्म जिसके प्रत्येक शब्द रस के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति भरी थी बारंबार गाने लगे उसे सुनकर संपूर्ण देवता मूर्छित से हो गए बड़ी कठिनता से उन्हें चेत हुआ उस समय देखा गया कि समस्त रासमंडल में संपूर्ण स्थल जल से आपलवित है श्री राधा और श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं है फिर तो गोप गोपी देवता ब्राह्मण सभी अत्यंत उच्च स्वर से विलाप करने लगे की उसी समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई सब लोगों ने उसे भली भांत सुना आकाशवाणी में कहा गया मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूपा शक्ति राधा हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए यह जल में विग्रह धारण कर लिया है तुम्हें मेरे तथा इन राधा के शरीर से क्या प्रयोजन है शंभू वहीं रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें विधाता ब्राह्मण तुम स्वयं जगत गुरु शंकर से कह दो कि वे वेदों के अंग परम मनोहर वशिष्ट शास्त्र का निर्माण करें और उसमें संपूर्ण अभिष्ट फल देने वाले बहुत से अपूर्व मंत्र उद्धृत हों नारद इस प्रकार संपूर्ण परम गोप्य प्रसंग में तुम्हें सुना चुका यह सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ है वे ही पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जल रूप होकर गंगा बन गए गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है यो भगवान श्री राधा कृष्ण ही गंगा के रूप में प्रकट हुए श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई यह गंगा भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली परमात्मा श्री कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार जगह जगह रहने का सौभाग्य इसे प्राप्त हो गया श्री कृष्ण स्वरूपा इन आदरणीय गंगा देवी को संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग पूजते नारद जी ने पूछा सुरेशर, कली के 5000 वर्ष बीत जाने पर गंगा ता कहां जाना होगा हे महाभाव यह प्रसन्न मुझे बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण ने कहा नारद सरस्वती के हिसाब से गंगा भारत वर्ष में आई शाप की अवधि पूरी हो जाने पर वे पुनः भगवान श्रीहरि की आज्ञा से बैकुंठ में चली जाएंगे ऐसे ही सरस्वती भारत वर्ष को छोड़कर श्रीहरि के धाम में पधारेंगे शाप समाप्त हो जाने पर लक्ष्मी का भी भगवान के पास पधारना होगा नारद ये ही गंगा सरस्वती और लक्ष्मी भगवान श्रीहरि की प्रेसी पत्नियां हैं ब्राह्मण तुलसी सहित चार पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध हैं नारद ने पूछा भगवान श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा देवी किस प्रकार परब्रम्ह के करमंडलों में रही तथा तो शंकर की प्रिया होने का सौभाग्य उन्हें कैसे मिला मुनिवर गंगा भगवान नारायण की भी प्रेसी हो चुकी है अहो किस प्रकार ये सभी बातें संघटित हुई आप यह रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए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 प्रदर्शित करती हुई श्रीकृष्ण के पास विराजमान हो गईं। इतने में भगवती राधिका वहां पधार कर विराजमान हो गईं, उस समय राधा के साथ असंथ गोपियां थीं। उनको पधारे देखकर श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों में उनसे बातचीत करने लगे गंगा भी तुरंत उठ गईं और उन्होंने राधा का स्तवन किया उनके हृदय में भय छा गया था श्री राधा ने कहा प्राणेश आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुरातर निहारने वाली यह कल्याणी कौन है इसके भीतर मिलने का भाव जागृत है आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध भी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया अतः बीच सभा में ही अंतर ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गई तब सिद्ध योगिनी योग द्वारा इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन जल जलस्वरूपणी गंगा को अंजलि से उठाकर आरंभ कर दिया ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्ण योग सिद्ध गंगा से छिपा नहीं रह सका अतः वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गईं। तब राधा ने गोलोक वैकुंठलोक तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा फोक खोजा परंतु कहीं भी वह दिखाई नहीं दी उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया था फिर तो ब्रह्मा विष्णु शंकर अनंत धर्म, इंद्र चंद्रमा सूर्य मनुगण मुनि समाज देवता सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में आए भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्म आदि समस्त उपस्थित देवताओं ने प्रणाम करके स्थगन करना आरंभ कर दिया उन लक्ष्मीपति पर भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा भगवान श्री कृष्ण बोले आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहां पधारे परंतु इस समय यह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमरों में छिपी है कारण वह मेरे पास बैठी थी राधा जी उसे देखकर पी जाने के लिए उदित हो गई तब वह चरणों में आकर कहर गई मैं आप लोगों को उसे सहर्ष दे दूंगा परंतु आप पहले इसको निर्भय बनाने का पूर्ण प्रयत्न करें फिर तो वे संपूर्ण देवता भगवती राधा की स्तुति करने में संलग्न हो गए भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की नारद ब्रह्मा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा हस पड़ी उन्होंने गंगा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया तब गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे नखाद्र से निकलकर वहीं विराजमान हो गईं। ब्रह्मा ने गंगा के उस जल को करमंडल में रख लिया भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया तत्पश्चात कमरोप ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी साथ ही राधा के स्तोत्र, कवच पूजा और ध्यान की विधि भी बतलाए गंगा ने इन नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया मुने लक्ष्मी सरस्वती गंगा और विश्व तुलसी ये चारों देवियां भगवान नारायण की पत्नियां हैं तत्पश्चात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा को दुर्बोध एवं अपरिचित सामयिक बातें बतलाये नारद ने कहा भगवान लक्ष्मी सरस्वती गंगा और जगत को पावन बनाने वाली तुलसी ये चारों देवियां भगवान नारायण की ही प्रिया है यह प्रसन्न तथा गंगा के बैकुंठ को जाने की बात मैं आपसे सुन चुका परंतु गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुईं यह वृतांत सुनने का सो अवसर मुझे नहीं मिला उसे कृपया सुनाइए भगवान नारायण बोले नारद जब गंगा बैकुंठ में चली गई तब थोड़ी देर के बाद जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा भी उनके साथ ही बैकुंठ पहुंचे और जगत प्रभु भगवान श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे ब्रह्मा जी ने कहा भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंध से प्रकट हुई ब्रह्मद्रव द्रव रूपिणी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है प्रभु आप से मेरी प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसी की कलाएं हैं केवल आप श्री हरि ही उस प्रकृति से परे निर्गुण प्रभु है परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए आधे से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुज श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गया इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अंग से आविर्भूत श्री राधा भी दो रूपों में परिणत हुई दाहिने अंश से तो वे स्वयं रही और उनके वामांश से लक्ष्मी का प्राप्त हुआ अतएव यह गंगा आपको ही वर्ण करना चाहती है क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही यह है। मुनि इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्रीहरि के पास गंगा को बैठा दिया और वे वहां से चल पड़े फिर तो स्वयं श्रीहरि ने विवाह के नियमानुसार गंगा के पुष्य एवं चंदन से चर्चित कर कमल को ग्रहण कर लिया और वे उसके प्रीतम पति बन गए जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी वह भी समय अनुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई यो भगवान के चरण कमल से प्रकट होने का कारण इस गंगा की विष्णुपदी नाम से प्रसिद्धि हुई गंगा के प्रति सरस्वती के मन में जो डाह था वह निरंतर बना रहा गंगा ने सरस्वती को भारतवर्ष जाने का शाप दे दिया था मुने किस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि की गंगा सहित तीन पत्नियां हैं बाद में तुलसी को भी प्रिय पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया अतव तुलसी सहित ये चार प्रेसी पत्नियां कही गई पांचवा अध्याय नारद जी ने पूछा प्रगो साध्वी तुलसी भगवान श्रीहरि की पत्नी कैसे बनी इसका जन्म कहाँ हुआ था और कुरु जन्म में यह कौन थी भगवान नारायण कहते हैं नारद दक्ष सावरणी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो चुके हैं ब्रह्म सावरणी के पुत्र धर्म सावरणी नाम से प्रसिद्ध हुए धर्म सावरणी से इंद्रिय निग्रही एवं परम भक्त रुद्र सावरणी पुत्र रूप में प्रकट हुए रुद्र सावरणी के देव सावरणी हुआ देव सावरणी के पुत्र का नाम इंद्र सावरणी थावरणी से विष्ण्वज का जन्म हुआ भगवान शंकर में इस विश्व की असीम श्रद्धा थी राजा विश्व की भगवान नारायण लक्ष्मी और सरस्वती इनमें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना उसका मानो स्वभाव ही बन गया था वह केवल भगवान शिव में ही था। ऐसे वाले राजा को देखकर सूर्य ने उसे शाप दे दिया। राजन तेरी श्री नष्ट हो जाए भक्त पर संकट देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े तब सूर्य अपने पिता शिव जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए ब्रह्मा को भी शंकर का भय था अतएव उन्होंने सूर्य को आगे करके बैकुंठ की यात्रा की उन तीनों महानुभावों ने सर्वे भगवान नारायण की शरण ग्रहण की इतने में भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए उनके हाथ में त्रिशूल था वे विषव पर आरूढ़ थे और आंखें रक्त कमल के समान लाल हो रही थी वहां पहुंचते ही विषभ से उतरकर और भक्ति विनम्र होकर उन्होंने शांत स्वरूप प्राप्त पर प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया भगवान विष्णु बोले महादेव यहां कैसे पधारना हुआ अपने क्रोध का कारण बताइए महादेव ने कहा भगवान राजा विश्व मेरा परम भक्त है मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता हूं सूर्य ने उसे साप दे दिया है यही मेरे क्रोध का कारण है जगत प्रभु अब मेरे उस भक्त की जीवनचर्या कैसे चलेगी यह बताने की कृपा कीजिए क्योंकि सूर्य के साप से उसकी श्री नष्ट हो चुकी है उसमें सोचने समझने की शक्ति भी तनिक सी नहीं रह गई है भगवान विष्णु बोले शंभो दैव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया 21 युग समाप्त हो गए यद्यपि बैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पर पधारिए। भयंतर काल ने इस समय विष्वज को अपना ग्रास बना लिया है यही नहीं किंतु उसके पुत्र रथ ध्वज के दो पुत्र हैं उन महाभाग पुत्रों के नाम है धर्मध्वज और कुशध्वज वे सूर्य के शाप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं ऐसा कहा जाता है राज्य भी उनके हाथ में नहीं रहा एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है अतः उनकी भाइयों के उदर से भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होगी तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे हे नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी के सहित सभा में उठे और अंतपुर में चले गए देवताओं ने भी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम की यात्रा की परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या करने के विचार से चल पड़े भगवान नारायण कहते हैं मुने धर्मध्वज और कुशध्वज ये दोनों नरेश कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने एक एक मनोरथ से संपन्न हो गए कुशध्वज की परम साध्वी भारिया का नाम मालावतीत समय अनुसार उसने एक कन्या को जन्म दिया जो लक्ष्मी की अंश थी उस कन्या ने जन्म लेते ही स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदमती कहने लगे उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने के विचार से वह वन की ओर चल दी वह तपस्विनी कन्या मनोंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रही उसका अत्यंत कठिन लीला लीलापूर्वक चलता रहा इतने में सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी सुंदरी दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे हे मुने इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात वेदमती नाम की वह कन्या गंधमागन पर्वत पर गई, और वहां उसने पहले से भी अधिक कठिन तप आरंभ कर दिया वहीं एक दिन उसे अपने सामने रावण दिखाई पड़ा वह वेदमती के समीप जाकर पूछने लगा हे कल्याणी तुम कौन हो और क्यों ठहरी हुई हो वह देवी परम सुंदरी थी उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से संतप्त हो गया रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया उसने रावण को अपने तपोवल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वह जड़बत होकर हाथों एवं पैरों से निचेष्ट हो गया ऐसी स्थिति में मन ही मन उसने उस कमल लोचना देवी का मानसिक स्तवन किया शक्ति की उपासना विफल नहीं होती इसे सिद्ध करने के विचार से देवी वेरमती रावण पर संतुष्ट हो गईं। और प्रलोक में उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिए उसे शाप देविया, दुरात्मन तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का द्रास बने क्योंकि तूने ने काम भाव से मुझे स्पर्श कर लिया है देवी वेदमती ने इस प्रकार कहकर वही योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया वही देवी स्वाधवी वेदमती दूसरे जन्म में जन की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता रखा गया जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा अध्याय भगवान नारायण कहते हैं नारद धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुंदर उपवन में आनंद करती थी नारद कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई शुक्रवार के दिन देवी माधवी लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत उस कन्या की जननी हुई विद्वान पुरुषों ने उसका नाम तुलसी रखा भूमि पर पधारते ही वह ऐसी सुयोग्या बन गई मानो साक्षात प्रकृति देवी ही हो सब लोगों के रोकने पर भी उसने तपस्या करने के विचार से बद्रीवन को प्रस्थान किया वहां रहकर वह दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करती रहे उसे ब्रह्मा उत्तम वर देने के विचार से बद्री का आश्रम में पधारे ब्रह्मा जी बोले तुलसी तुम मनो वर मान सकती हो तुलसी ने कहा पितामह पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी गोलोक मेरा निवास स्थान था भगवान श्री कृष्ण की प्रिया उनकी प्रेयसी सखी, सब कुछ होने का मुझे प्राप्त था एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में पधारकर कर रोश से मुझे साप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप भगवान नारायण जो उस समय मेरे पति थे उन्हीं को अब भी मैं पति रूप से प्राप्त करने के लिए वर मांग रही आप अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें ब्रह्मा जी बोले भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिका के हिसाब से भारतवर्ष में उत्पन्न है शाप बस उसे धनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ा शंखचूर नाम से वह प्रसिद्ध है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 भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जाएगी तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप रूप से विराजने वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वेच्छापूर्वक निरंतर आनंद भोगे तुलसी ने कहा पितामह भगवान आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः निश्चय ही प्राप्त कर सकूं साथ ही मुझे राधा के भय से मुक्त कर दीजिए ब्रह्मा जी बोले देवी मैं तुम्हारे प्रति भगवती राधा के घोषाक्षर मंत्र का उपदेश करता हूं तुम इसे हृदय में धारण कर लो मेरे वर के प्रभाव से अब तुम राधा को प्राण के समान प्रिय बन जाओगी। हे मुनि, इस प्रकार कहकर जगद्धाता ब्रह्मा ने तुलसी को भगवती राधा का घोषाक्षर मंत्र बता दिया तब तुलसी ने भगवती राधा की उपासना की और उनके कृपा प्रसाद से वह देवी राधा के समान ही सिद्ध हो गई भगवान नारायण कहते हैं नारद उसी समय महान योगी शंखचूड़ का बद्रीवन में आगमन हो गया जैगी शब्द मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र उसे प्राप्त हो चुका था उसने पुष्कर क्षेत्र में रहकर उस मंत्र को सिद्ध भी कर लिया इस शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने वस्त्र से अपना मुख ढक लिया कारण लज्जावश उसका मुख नीचे की ओर झुक गया साध्वी तुलसी का आचरण अत्यंत प्रशंसनीय था ऐसे भव्य शरीर से शोभा पाने वाली उस सुंदरी तुलसी को देखकर शंखचूर उसके पास आकर बैठ गया और मीठे शब्दों में बोला शंखचूड़ ने पूछा देवी तुम कौन हो तुम्हारे पिता कौन हैं? सुंदरी तुम अपना परिचय देने की कृपा करो तुलसी ने कहा महाशय मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूं तपस्या करने के विचार से इस तपोगन में ठहरी हुई हूं तुम कौन हो तुम्हे आनंद पूर्वक यहां से पधार जाना चाहिए क्योंकि उच्च कुल की किसी भी अकेली साधु कन्या के साथ एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता शंखचूर ने कहा देवी मैं पूर्व जन्म में श्री हरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक गोप था देवी राधिका के हिसाप से इस समय में दानवेंद्र बना हूं भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है अतः पूर्व जन्म की बातों को मैं जान जाता हूं तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी तुम भी जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो इसमें मुख्य कारण श्री राधिका का रोष ही है इतने में ब्रह्मा जी ने आकर कहा शंखचूर तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो अब गांधर्व विवाह के नियमानुसार इसे पत्नी रूप से स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा पति इस शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ इसके बाद तुम पुनः गोलोक में भगवान श्रीकृष्ण के पास चली जाओगी और यह शंखचूड़ भी इस शरीर का त्याग करने के पश्चात बैकुंठ में जाकर चतुर्भुज भगवान विष्णु में लीन हो जाएगा भगवान नारायण कहते हैं नारद शंखचूर और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए तब शंखचूर ने गंधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना ली अपनी चिर संगनी धर्म पत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजा अधिराज प्रतापनी शंखचूर ने दीर्घ काल तक राज्य किया देवता दानव असुर गंधर्व किन्नर और अक्षस सभी शंखचूड़ के शासनकाल में सदा शांत रहते थे अधिकार छिन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी अतः वह सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा की सभा में गए और अपनी स्थिति बतलाकर बार बार अत्यंत बिलाप करने लगे तब विधाता ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए फिर ब्रह्मा और शंकर देवताओं को साथ लेकर बैकुंठ के लिए प्रस्थित हुए भगवान हरि की सभा में चारों ओर देवऋषि तथा पार्षद विराजमान थे हे नारद भगवान हरि उस अनुपम सभा के मध्य भाग में इस प्रकार विराजमान थे मानव नक्षत्रों के बीच चंद्रमा देवताओं सहित ब्रह्मा और शंकर ने उनके साक्षात दर्शन किए परम श्रद्धा के साथ उपासना करके जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनय के साथ भगवान श्रीहरि के सामने सारी प्रस्तुति निवेदित की भगवान श्रीहरि बोले हे hey, ब्राह्मन यह महान तेजस्वी शंखचूर पूर्व जन्म में एक गोप था यह मेरा ही अंश था आप लोग मेरा यह त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चलें। शंकर मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करें दानव शंखचूर मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवचों को कंठ में सदा धारण किए रहता इसीलिए वह अखिल विश्व विजय है थ मैं ही ब्राह्मण का देश धारण करके कवच के लिए उससे प्रार्थना करूंगा साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का अस्तित्व नष्ट होगा उसी समय उसकी मृत्यु होगी यह भी मैंने उसको वर दे रखा है एतदर्थ उसकी पत्नी के उदर में मैं वीर स्थापित करूंगा मैंने यह निश्चय कर लिया है वैसे तुलसी मेरी चिर पिया है इससे वस्तुतः मुझ सर्वात्मा को कोई दोष भी नहीं होगा उसी समय शंखचूर की मृत्यु हो जाएगी तदनंतर उस दानव की वह पत्नी अपने उस शरीर को त्याग कर पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जाएगी हे नारद इस प्रकार कहकर जगत प्रभु भगवान हरि ने शंकर को त्रिशूल सौंप दिया त्रिशूर लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओं के साथ भारतवर्ष को चल दी सातवां अध्याय भगवान नारायण कहते हैं नारद तदनंतर ब्रह्मा दानव के संहार कार्य में शंकर को नियुक्त करके स्वयं उसी क्षण अपने स्थान पर चले गए देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक नोहर बट वृक्ष के नीचे जाकर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से महादेव जी ने आसन जमा लिया उन्होंने पुष्पदंत को दूत बनाकर तुरंत हर्ष पूर्वक शंखचूड़ के पास भेजा पुष्पदंत ने कहा राजेंद्र प्रभो मैं शंकर का सेवक हूं मेरा नाम पुष्पदंत है शंकर की कही बातें ही मैं आपसे कह रहा हूं आप देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार लौटा दें अथवा युद्ध का निश्चय कर लें नारद दूध के रूप में गए हुए पुष्पदंत की बात सुनकर शंखचूड़ के मुख पर हंसी छा गई उसने कहा दूत मैं कल प्रातः काल चलूंगा तुम चलो तब पुष्पदंत बट के नीचे पधारे हुए भगवान शंकर के पास लौट गया इधर दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ अंतपुर में गया और उसने अपनी पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई सुनते ही तुलसी के होंथ और तालु सूख गए शंखचूड़ बोला पिए, कर्म भोग का सारा निबंध काल के सूत्र में बंधा है शंखचूड़ ने तुलसी को संपूर्ण शोकों को दूर करने वाले उस उत्तम ज्ञान को बतलाया जो दिव्य भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था फिर दोनों सुखपूर्वक चयन करने लगे भगवान नारायण कहते हैं नारद शंखचूर श्री कृष्ण का भक्त था नारद दिन की भांति उसने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम रतन मणि स्वर्ण और वस्त्र दान दिए इसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दार्मों का राजा बनाकर उसे अपनी प्रेयसी पत्नी राज्य संपूर्ण संपत्ति प्रजा एवं सेवक वर्ग कोष तथा हाथी घोड़े आदि वाहन सौंप दिए उसने स्वयं कवच पहन लिया हाथ में धनुष और बांध उठा लिया सब सैनिकों को एकत्र किया दानवेश्वर शंखचूर ने अपरिमित सेना तैयार कर ली युद्ध शास्त्र के पारदामी एक महारथी वीर को सेनापति के पद पर नियुक्त किया तत्पश्चात शंखचूर मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करता हुआ बाहर निकला उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार हुआ और गुरुगरों को आगे करके भगवान शंकर की सेवा में चल दिया हे नारद उस भद्रा नदी के तट पर पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को देखा दानवराज शंखचूड़ उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा फिर सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया उस समय शंकर के वाम भाग में भद्रकाली विराजत थी सामने स्वामी कार्तिकेय थे इन तीनों महान भावों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया महादेव जी ने कहा राजन, तुम देवताओं का राज्य वापस करके मेरी की रक्षा करो तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहें। शंखचूर ने कहा भगवन, मैं इस समस्त बलि के ऐश्वर्य को पाताल से उठा कर लाया हूं अतः इस पर मेरा ही पूर्ण अधिकार है इस वैभव के विषय में देवताओं और दानवों का विवाद सदा से चला आ रहा है कभी इसका अंत नहीं होता समय अनुसार क्रमशः कवि वे जीत जाते हैं और कभी हार जाते हैं हम दोनों पक्ष के विरोध में आपका आना संगत नहीं जान पड़ता आप तो हम दोनों के एक समान संबंधी बंधु ईश्वर एवं परमात्मा ठहरे यदि इस समय हमारे साथ आपका युद्ध ठन जाए तो यह आपके लिए लज्जा की बात होगी हम विजयी होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी और हम पराजित होंगे तो हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा धब्बा लगेगा मुने शंक चूड़ के यह वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे देवता भगवान श्रीहरि की शरण में गए तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है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 भगवान नारायण कहते हैं दानवलाल प्रतापी शंखचूर ने मस्तक झुकाकर महादेव जी को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ उठकर तुरंत वह पर सवार हो गए। उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना और देवताओं को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया तथा दोनों पक्षों में भयंकर लड़ाई होने लगी युद्ध में शंकर दल के बहुत से वीरों को दानवों ने प्रास्त कर दिया संपूर्ण देवता डर भाग चले उस अवसर पर स्वामी कार्तिकेय ने कुपित होकर अपने तेज से गणों में बल की वृद्धि की उन्होंने समरांगण में 100 अक्षौहिणी सैनिकों को समाप्त कर दिया बहुत से असुर कमल के समान नेत्र वाली भगवती भद्रकाली के भीषण आघात से भूमिशाही हो गए तदनंतर युद्ध में और भीषणता आ गए तब शंखचूर के पेतन से बहुत से पर्वत सर्व पत्थर तथा, तथा छिन्न भिन्न कर दिया शंखचूर माया भी था उसने माया का आश्रय लेकर बामों का जाल फैला दिया तब काली ने शंखचूर पर प्रल कालीन अग्निशिखा के सदृश प्रकाशमान अग्निबाण चलाया परंतु परव ने हंसते हंसते पार से उसे निवारण कर दिया भद्रकाली अपनी सहयोगिनी के साथ भांत भात के दैत्य दल का विनाश करने लगी उन्होंने दानवराज सिंहचूड़ को भी चोट पहुंचाई पर वे दानवराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी तब वे भगवान शंकर के पास चली गईं। और उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक्रमशाह युद्ध संबंधी सभी बातें भगवान शंकर को बतलाये भगवान नारायण कहते हैं नारद भगवान शिव तत्व जानने में परम प्रवीण हैं। भद्रकाली द्वारा युद्ध की सारी बातें सुनकर वे स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंचे हे ब्राह्मण उस समय शिव और शंखचूर्ण में बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा कोई किसी से न जीतते थे और न हारते थे उसी समय श्रीहरी एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानवराज शंकचूर से कहने लगे वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पधारे हुए श्रीहरि ने कहा राजेंद्र तुम तो मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो मैं निरीह त्रिषित एवं वृद्ध ब्राह्मण पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो तब मैं तुमसे कहूंगा राजेंद्र शंखचूर ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा हाँ हाँ बहुत ठीक आप जो चाहें सो ले सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा मैं तुम्हारा किशन कवच चाहता हूं उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञ शंखचूर ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया फिर वे ही श्रीहरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए वहां जाकर कप्टपूर्वक उन्होंने उससे किया। तदनंतर वह बड़े वेग से आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उसका अस्तित्व भंग हो गया यद्यपि तत्वरूप से तो वह भी श्रीहरि की परम प्रेयसी पत्नी ही थी ठीक उसी समय शंकर ने शंखचूर पर चलाने के लिए श्रीहरि का दिया हुआ त्रिशूल हाथ में उठा लिया और शंखचूर पर फेंक दिया त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा तदनंतर वह शंखचूर के ऊपर जा गिरा उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का वेश धारण कर लिया इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया शंखचू उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया मुनि उस समय वृंदावन में रासमंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और भगवती श्री राधिका विराजमान थी वहां पहुंचते ही शंखचूर ने भक्ति के साथ मस्तिष्क झुकाकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया अपने चिरसेविक सुदामा को देखकर उन दोनों के श्रीमुख प्रसन्नता से खिल उठे उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया तदनंतर वह त्रिशूल बड़े बेग से आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया शंखचूर की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई वहीं शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता रहा है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अचूक साधन है उधर शिव भी शंखचूड़ को मारकर अपने लोक को पधार गए। नारद जी ने पूछा प्रभु भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास बिलास किया था यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें भगवान नारायण कहते हैं नारद भगवान का करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उन्होंने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूर से कवच ले लिया फिर शंखचूर का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुंचे तुलसी ने पति को युद्ध से आए देख उत्सव मनाया और महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हाथ बिलास किया पूर्व समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी जितनी आकर्षित थीं, हास विलास के अनंतर वह स्थिति नहीं रही अतः उसने सम्यक प्रकार से तर्क करके पूछा तुलसी ने कहा मायेश बताओ तो तुम कौन हो तुमने कपट पूर्वक मेरा अस्तित्व नष्ट कर दिया है मैं सती नहीं रह सकी इसलिए अब मैं तुम्हें छाप दे रही ब्राह्मण तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्रीहरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया उन्हें देखकर कामिनी तुलसी मूर्छित हो गईं, फिर चेतना प्राप्त होने पर उसने कहा तुलसी बोलीनाथ आपका हृदय पाषाण के सदृश है इसी से आप कितने निष्ठुर बन गए आज आपने छल पूर्वक मेरे इस शरीर का धर्म नष्ट करके इस शरीर के स्वामी को मार डाला आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं, तभी तो उसमें दया की गंध तक नहीं रही हे देव अब आप पाषाण रूप में हो जाए अहो बिना अपराध ही आपका भक्त मारा गया भगवान श्री हरि बोले भद्रे तुम मेरे लिए भारत वर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था वह मेरा ही अंश था तुम्हें स्त्री रूप से प्राप्त करके वह सुखपूर्वक गोलोक में चला गया हे रमे तुम किस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा यह पवित्र नदी पुण्य में में मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी तुम्हारा केश कलाक पवित्र वृक्ष होगा तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी बड़ानने देवताओं की पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवता रहेंगे तथा तो मैं भी रहूंगा मैं तुम्हारे साप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण शालद बनूंगा गन्द की नदी के तट पर मेरा निवास होगा जहां शालदराम की शिला रहती है वहां भगवान हरि विराजते हैं और वहां संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती ब्रह्महत्या आदि जितने पाप हैं, वे सब शालद शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं मृत्यु काल के अवसर पर जो शालग्राम के जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। उसे नेवान मुक्ति सुलभ हो जाती है शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा सात जन्मों तक रोगी होगा शालग्राम तुलसी और शंख इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप से रखता है उसमें भगवान हरि बहुत प्रेम करते हे नारद इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान हरि मौन हो गए उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान हरि के बक्ष्य पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी कमलापति भगवान हरि उसे साथ लेकर बैकुंठध धाम पधारे हे नारद लक्ष्मी सरस्वती गंगा और तुलसी ये चार देवियां भगवान श्रीहरी की पत्नियां हुईं। उसी समय तुरंत तुलसी की देह से गंड की नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्रीहरी भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रत साल शिला बन गए नौवा अध्याय नारद जी कहते हैं भगवान अमृत की तुलना करने वाली तुलसी की कथा मैं सुन चुका अब आप सावित्री की कथा कहने की कृपा करें भगवान नारायण कहते हैं मुने, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद जननी सावित्री की पूजा की तत्पश्चात ये देवताओं से सुकूजित हुईं, इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने उनकी उपासना की तदनंतर चारों वरणों के लोग इनकी आराधना में संलग्न हो गए हे बुने महाराज अश्वपति मदर देश के नरेश थे उनकी रानी का नाम मालती था हे नारद उन्हें कोई संतान नहीं थी अतएव रानी ने वशिष्ठ जी के आदेश से भक्ति पूर्वक भगवती सवित्री की आराधना की महाराज अश्वपति को आकाशवाणी सुनाई दी आकाशवाणी ने कहा हे राजन तुम दस लाख गायत्री का जब करो हे नारद जब राजा अशुपति ने विधिपूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके स्तोत्र से उनका स्तवन किया तब देवी उनके सामने प्रकट हो गईं। उनका श्री विग्रह इस प्रकार प्रकाशमान था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। देवी सावित्री ने कहा महाराज तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है उसे मैं जानती हूं हे राजेम तुम्हारी परम साध रानी कन्या की अभिलाषा करती हैं और तुम पुत्र चाहते हो क्रम से दोनों प्राप्त होंगे इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गई और राजा भी अपने घर लौट आए यहां समय अनुसार पहले कन्या जन्म हुआ भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री ही रखा वह ऐसी सुंदरी थी मानो कोई दूसरी लक्ष्मी ही हो समय पर उस सुंदरी कन्या में नव यौवन के लक्षण प्रकट हो गए जोमत सेन कुमार सत्यवान को वह पति बनाना चाहती क्योंकि सत्यवान सत्यवादी सुशील एवं नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न थे राजा ने रत्नमय भूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री को सत्यवान के प्रति समर्पित कर दिया एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्यपराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा अनुसार हर्ष फल और ईंधन लाने के लिए वन में गए उनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई दैववश सत्यवान वृक्ष के नीचे गिरे और उनके प्राण प्रयाण कर गए हे मुने यमराज ने उन्हें देखकर उनके अंगुष्ठ सदृश सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर यमपुरी के लिए प्रस्थान कर दिया तब साधवी सावित्री भी उनके पीछे लग गईं। गई संयमणिपुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आते देखकर मधुर वाणी में उससे कहा धर्मराज बोले अहो सावित्री तुम इस दानवी देह से कहा जा रही हो हे साधवी तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था इसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी अत अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब यह मेरे लोक को जा रहा है सावित्री ने कहा प्रभु आप ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे कहां जाऊं मैं जो जो बातें पूछती हूं उसे आप मुझे बताने की कृपा करें जीव किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनियों में जाता है कौन कर्म स्वर्गप्रद है और कौन नर्क देने वाला किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्त हो जाता है हे ब्राह्मण गोलोक निरामय और संपूर्ण स्थानों से उत्तम भ्राम है किस कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो सकती है कितने प्रकार के नर्क हैं और उनकी कितनी संख्या और उनके क्या क्या नाम हैं? कौन किस नर्क में जाता है और कौन कितने समय तक वहां यातना भोगता है ऐसा पूछने पर धर्मराज ने कहा वत्से अभी तुम हो तो बहुत छोटी सी किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है हे पुत्री भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है तुम उन देवी की कला हो महाभागे जो तुम्हें अभीष्ट हो वही वर मांग लो मैं तुम्हें अभी अभिलषित भर देने को तैयार हूं सावित्री बोली महाभाग सत्यवान के पौर से मुझे सौ पुत्र प्राप्त हो यही मेरा अभिलाषित वर है साथ ही मेरे पिता भी सौ पुत्रों की जनक हूं मेरे ससुर को नेत्र लाभ हो और उन्हें पुनः राजश्री प्राप्त हो जाए यह भी मैं चाहती हूं धर्मराज ने कहा साध्वी तुम्हारे संपूर्ण मुरोर्थ कूड़े होंगे अब मैं प्राणियों का कर्म विपाक कहता हूं सुनो शुभ और अशुभ कर्मों के फल स्वरूप जीव भारतवर्ष में जन्म पाते यही पुण्य क्षेत्र है साध्वी, जो तीर्थ स्थानों में रहकर सदा तपस्या करती हैं, वे द्वज ब्रह्म के लोक में जाते हैं। जो धर्मात्मा पुरुष निष्काम भाव से मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की उपासना करती हैं, वे दिव्य मणिदीप लोक में जाते पति व्रते ब्राह्मण को अन्न दान करने वाला पुरुष शिव लोक में जाता है और दान किए हुए अन्न में जितने दाने होते हैं उतने वर्षों तक वह वहाँ निवास करता है अन्न दान से बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ और न होगा हे साधवी यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओं को आसन दान दिया जाए तो हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु के लोक में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है जो पुरुष ब्राह्मण को दूध देने वाली गौ दान करता है वह गौ के शीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक उस लोक में प्रतिष्ठित रहता है जो भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्रीहरि के नाम का कीर्तन करता है उस चिरंजीवी मनुष्य को देखते ही मृत्यु भाग जाती है भारतवर्ष में रहने वाला जो पुरुष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 फिर उत्तम कुल में उसका जन्म होता है और निश्चित रूप से भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति उत्पन्न होती है। जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघ मास में शंकर की पूजा करता है तथा वैत लेकर उनके सम्मुख रात दिन भक्ति पूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है वह चाहे एक मास आधा मास दस दिन सात अथवा दो ही दिन या एक ही दिन ऐसा क्यों न करे उन्हें भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसे बैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है फिर भारत वर्ष में आकर वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक होता है जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बनाकर शिवलिंग की अर्चा करता है और जीवन भर इस नियम का पालन करता है वह भगवान शिव के धाम में जाता है और लंबे समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित रहता है संपूर्ण यज्ञों से भगवती का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है हे वरान विष्णु और ब्रह्मा ने पूर्व काल में देवी की आराधना की है त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महाभाग शंकर ने देवी की आराधना की थी हे सुंदरी यज्ञों में भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ श्रेष्ठ है त्रैलोकी में इसके समान कोई भी यज्ञ करने वाला पुरुष हजारों राज सूर्य यज्ञों का फल निश्चित रूप से पा जाता है देवी भक्त सौ वर्षों तक जीवन धारण करके अंत में जीवन मुक्त हो जाता है इसमें कुछ भी संशय नहीं दसवां अध्याय सावित्री ने कहा प्रभु अब आप मुझे जो समस्त सार पदार्थों में सर्व प्रधान है वह भगवती की भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए उसी के प्रभाव से मनुष्य नरक से तर जाते हैं भगवान मुक्ति किसको कहते हैं मुक्तियां कितने प्रकार की होती हैं भक्ति के कितने भेद हैं एवं कितने किए हुए कर्म के भोग का नाश किस प्रकार हो सकता है ये सारी बातें भी मैं जानना चाहती हूं धर्मराज गोले वक्त से तुम जिसकी अभिलाषा कर रही हो वह सब तो मैं पहले ही दे चुका हूं अब जो तुम भगवती जगदम्बा की भक्ति चाहती हो वह भी मेरे कुछ पहले दिए हुए वर्ग के प्रभाव से ही प्राप्त हो सकती हे कल्याणी तुम जो मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के गुणानुवाद का श्रवण करना चाहती हो सो यह बड़ा ही विलक्षण है इसके पूछने कहने और सुनने वाले सभी अपने कुल को तारने वाले हैं परंतु है यह बहुत कठिन सहस्र मुख वाले शेष भी इसे कहने में असमर्थ हैं। मृत्युंजय भगवान शितर यदि अपने पांच मुखों से कहने लगे तो वे भी पार नहीं पा सकती ब्रह्मा विष्णु और शिव प्रवृत्ति देवता भगवती के जिन चरण कमलों का ध्यान करते ही ही शंकर एक बार गोलोक में गए थे वहा एक परम निर्जन कारण में रास मंडल का आयोजन था वही भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को भगवती जगदम्बा के कुछ पवित्र गुण सुनाए इसके बाद स्वयं शिवजी ने अपनी पुरी में धर्म के प्रति उनका उपदेश किया था महाभाग सूर्य के पूछने पर धर्म ने उनके सामने इनकी व्याख्या की थी मेरे पिता भगवान सूर्य तपस्या करने के पश्चात देवी की उपासना करके इस ज्ञान को कुछ प्राप्त कर सके थे जब पिताजी ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया उस समय मैंने जो कुछ सुना था उसी परम दुर्लभ विषय को आज मैं तुम्हें बता रहा हूं सुनो ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का प्रथम रूप सर्वात्मा है सभी नामधारी वस्तुओं की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति उन्हीं से हुई है सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा शक्ति एवं महामाया नाम से प्रसिद्ध है इनका कोई रूप नहीं है तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए ये विविध रूप धारण किए हुए हैं ये ही सर्वप्रथम गोपाल सुंदरी का रूप धारण कर चुकी हैं अतः स्वयं पर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण इन्हीं के अभिन्न स्वरूप हैं वे श्री कृष्ण सभी के एकमात्र महेश्वर हैं जगतधाता ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान तथा क्रमानुसार संपूर्ण कर्मों का उल्लेखन करते हैं। हैं। उन्हीं उन्हीं के के देवता सबको तपस्याओं का फल देते हैं। उन्हीं के आदेश से भगवान विष्णु को सबता रक्षित माना गया हे साधवी उन्हीं का भय मानकर शीघ्र गामियों में प्रमुख पवन चलते हैं तथा सूर्य निरंतर तपते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इंद्र वर्षा करते हैं मृत्यु प्राणियों पर प्रभाव डालते अग्नि जलाते तथा जल शीतल करते हैं। उन्हीं के आज्ञा अनुसार पृथ्वी पर संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं हे पति देवताओं के 71 युगों की इंद्र की आयु होती है ऐसे 28 किंद्रों के बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है इसी प्रकार तीस दिनों का एक मास होता है और दो मास की ऋतु तथा तो छह ऋतुओं का एक वर्ष होता है ऐसे सौ वर्षों की ब्रह्मा की आयु होती है यही ब्रह्मा ब्रह्मा की आयु का मान कहा गया। ब्रह्मा के शांत होने पर माया विशिष्ट प्रकृति ब्रह्म परमात्मा की एक पलत गिरती है जब वे आंखें मूंद लेते हैं तब उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं उस प्राकृतिक पहले के समय संपूर्ण देवता चराचर प्राणी धाता तथा विधाता ये सब भगवान श्री कृष्ण के कमल में लीन हो जाते ज्ञान के अधिष्ठाता सनातन भगवान शिव उन परमात्मा श्री कृष्ण के कान में प्रवेश कर जाते संपूर्ण शक्तियां विष्णु माया दुर्गा में तिरोहित हो जाती विष्णु माया दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती क्योंकि वे उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। लक्ष्मी की अंशभूता देवियां लक्ष्मी में तथा लक्ष्मी श्री राधा में लीन हो जाती तथा देव भी श्री राधा में लीन हो जाती हैं और श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों में निवास कर जाती हैं चारों वेदों ने मुक्ति के चार भेद बतलाए भक्त पुरुष परम प्रभु परमात्मा की सेवा छोड़कर उन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते वे शिवत्व अमृत्व और ब्रह्मत्व की भी अवहेलना करते हैं मुक्ति सेवा रहित होती है और भक्ति में निरंतर सेवा भाव का उत्कर्ष होता रहता है यही भक्ति और मुक्ति का भेद है इस प्रकार कहकर धर्मराज ने सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया तत्पश्चात वे जाने के लिए उदित हो गए उन्हें जाते देखकर सावित्री ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया धर्मराज बोले सावित्री तुम कुण्य क्षेत्र भारत वर्ष में बहुत वर्षों तक सुख भोगने के अनंतर उस लोक में जाओगी जहां स्वयं भगवती विराजमान रहती हैं। भदद्रे अब तुम अपने घर जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करो चौदह वर्षों तक करने पर वह व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी का व्रत होता है प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती मंगल चंडिका की पूजा करनी चाहिए प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में ष्टी के दिन मंगल प्रदा भगवती षष्टी देवसेना की उपासना करने का विधान है इसी प्रकार आषाढ़ की संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाली भगवती मनसा की पूजा होती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमा तिथि को रास के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की प्राणाधिकार श्री राधा की उपासना करनी चाहिए तथा प्रत्येक मास की शुक्ला अष्टी के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा का व्रत करना चाहिए इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थान पर पधार गए सावित्री भी पतिदेव को लेकर अपने घर लौट बै फिर वर के प्रभाव से त्रमशाह सावित्री के पिता पुत्रवान बन उसके गए उसके ससुर की ठीक हो गईं और वे अपना राज्य पा गए सावित्री स्वयं भी बहुत से पुत्रों की जननी बन गई उस पतिव्रता सावित्री ने पुण्य भूमि भारत में अनेक वर्षों तक सुख भोग किया तत्पश्चात वह अपने पति के साथ भगवती भुवनेश्वरी के लोक में चली गई सूर्य के अंतर्गत ब्रह्म प्रतिपादक गायत्री मंत्र की अधिदेवता होने से इसका नाम सावित्री हुआ अथवा समकूर्ण वेदों की जननी होने से जगत में इसका सावित्री नाम प्रसिद्ध है बारवा अध्याय नारद जी ने कहा भगवान मैं धर्मराज और सावित्री के संवाद में मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी तथा निर्गुण स्वरूपा गायत्री का निर्मल यश सुन चुका अब मैं भगवती लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूं भगवान नारायण कहते हैं ब्राह्मण, प्राचीन समय की बात है सृष्टि के आदि में पर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में भगवती श्री राधा प्रकट पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार दो रूप हो गई बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रादुर्भव हुआ और दाहिने अंश से श्री राधा विद्यमान रहे। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से ही स्वयं दो रूपों में प्रकट हो गए अपने दक्षिण अंश से वे दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और बाएं अंश से वे चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणित हो गए उन्होंने महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया फिर चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित बैकुंठध धाम को पधार गए ये भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक समान ही हैं। भगवती श्री महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना रूपों में विराजमान हुईं। संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध होकर बैकुंठध धाम में निवास करने लगी पाताल में उनका नाम नागलक्ष्मी और राजाओं के यहां राज्यलक्ष्मी हुआ ग्रस्थों के यहां ग्रहलक्ष्मी के नाम से भी पूजित हुई हे मुनि सर्वप्रथम भगवान नारायण ने बैकुंत धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की ये संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें समस्त संपत्तियों का साक्षात विग्रह कहा गया है नारद जी ने पूछा भगवान श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा बैकुंठ में विराजती हैं। पूर्व काल में भगवान नारायण की बात सत्य करने के लिए इन देवी ने पृथ्वी पर आकर समुद्र की कन्या होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था सो ये समुद्र की कन्या कैसे बनी मुझे यह प्रसंग सुनाने की कृपा करें भगवान नारायण ने कहा नारद पूर्व समय की बात है दुर्भाषा के हिषाप से भगवती श्री इंद्र के पास से चली गई लक्ष्मी ने स्वर्ग का त्याग करके कुपित हो दुख के साथ बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया हे नारद वे वहां गई और महालक्ष्मी में अपने रूप का संवरण कर दिया उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा नहीं रही वे परम दुखी होकर बैकुंठ पधारे वहां भगवान नारायण विराजमान थे पुराण पुरुष भगवान श्रीहरि की आज्ञा मानकर वे सर्वसंपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई देवता और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया उससे महालक्ष्मी का प्रादुर्भव हुआ उस अवसर पर उन प्रसन्न बदना देवी ने देवताओं को वर दिया और क्षीर शब्द में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वरमाला अर्पण करके वे स्वयं उन्हीं के पास चली गई नारद जी ने पूछा ब्राह्मण और तत्व मुनिवर दुर्वासा ने कब क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को शाप दे दिया था भगवान नारायण कहते हैं नारद प्राचीन काल की बात है मुनिवर दुर्वासा जी वैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे इंद्र उन्हें देखा मुनिवर का शरीर ब्रह्म से प्रदीप्त हो रहा था वेद के पारगामी असंक शिष्य साथ थे उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किए राजश्री के गर्भ में गर्भित इंद्र ने जरा मृत्यु एवं शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी पुष्पपुष्ट को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया इंद्र ने इस दिव्य पुष्प का परित्याग पर तिरस्कार किया है यह जानकर मुनिवर दुर्वासा ने क्रोधपूर्वक उन्हें छाप दे दिया मुनिवर दुर्वासा बोले अरे राजश्री के अभिमान में प्रमत्त होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो तुम्हें मैंने वह पारिजात पुष्प दिया गर्भ के कारण तुमने स्वयं इसका उपयोग न करके हाथी के मस्तिक पर रख दिया इंद्र तुमने जो अभिमान में आकर भगवान के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तिक पर रख दिया इस अपराध के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान हरि के समीप चली जाए मुनिवर दुर्वासा के ये वचन सुनकर देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए भय के कारण उनके मन में घबराहट छा गई शोकातुर होकर उच्च स्वर से रोते हुए वे मुनि से कहने लगे इंद्र ने कहा प्रभु आपने मुझे माया नाश यह शाप देकर बहुत ही उचित किया है अब मैं गई हुई संपत्ति की याचना नहीं करता आप मुझे कुछ ज्ञान उपदेश करने की कृपा कीजिए मुनि बोले देवराज संपत्ति जन्म मृत्यु जरा शोक और राग के बीच का उत्तम अंकुर है इसके प्रभाव से एक अंधा हुआ मानव मुक्ति के मार्ग को नहीं देख सकता सत्संग संसार रूपी अपार साधर को पार करने के लिए परम साधन तथा तत्व को प्रकाशित करने के लिए प्रज्वलित दीपक है जब अनेक जन्मों के पूर्ण एवं तपस्या उपवास सहायक होते हैं तब प्राणी को मुक्ति मार्ग की उपलब्धि होती है यह मार्ग निर्विघ्न और परम सुखद है ब्राह्मण मुनिवर दुर्वासा का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र बीतराग हो गए गुनी के स्थान से चलकर वे अपने भवन पर पहुंचे उस समय उन्होंने देखा उनकी अमरावती पूरी दैत्यों और असुरों से भली भांति भरी हुई है उस पुरी में रहने वाले सब देवता भय से व्याकुल ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र बृहस्पति के पास चले गए वे गुरुदेव के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर उच्च स्वर से रोने लगे तदनंतर दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए शाप के संबंध की सारी बातें इंद्र ने बृहस्पति जी को बताई बृहस्पति जी बोले सुरश्रेष्ठ नीतिज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर कभी भी घबराता नहीं देवराज जिनसे इस जगत की सृष्टि हुई है उन भगवान की तुम उपासना करो विपत्ति के अवसर पर जो भगवान का समन करता है उसके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है भगवान नारायण कहते हैं नारद तदनंतर भगवान श्रीहरि का ध्यान करके देवराल इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा की सभा के लिए प्रस्थान किया देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को सारा वृतांत कह सुनाया उन्होंने देवराज से कहा ब्रह्मा जी बोले वत्स इस समय भगवान श्री कृष्ण के निर्मालय का परित्याग करने से रोष में आकर भगवती श्रीदेवी तुम्हारे पास से चली गईं। अब तुम मेरे तथा बृहस्पति के साथ बैकुंठ में चलो मैं वर देता हूं अतः तुम वहां लक्ष्मीकांत भगवान श्रीहरी की सेवा करके लक्ष्मी को अवश्य प्राप्त कर लो नारद इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ ले बैकुंठ धाम पधारे वहां जाने पर उन्हें परब्रह्म सनातन भगवान श्रीहरि के दर्शन हुए उन्हें देखकर ब्रह्मा के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया आंखों में आंसू भरकर वे परम प्रभु भगवान श्रीहरि की स्तुति करने लगे श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी वे निस्तेज एवं भयग्रस्त थे देवताओं को ऐसी दीन दशा में पड़े हुए देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्रीहरि ने उनसे कहा भगवान श्रीहरि बोले ब्राह्मण तथा देवताओं भय मत करो मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है उन्होंने तुम्हें तो साप दिया है अत तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हे नारद रमापति भगवान हरि ने संपूर्ण देवताओं से यू कहकर श्रीलक्ष्मी से कहा देवी तुम अपनी कला से क्षीर समुद्र के यहां जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो इस प्रकार लक्ष्मी से कहने के पश्चात उन जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा से कहा हे पद्मज तुम समुद्र का मंथन कराओ उससे लक्ष्मी प्रकट होगी तब उन्हें देवताओं को सौक देना हे मुने यो अपना प्रवचन समाप्त करके कमलकांत भगवान श्री हरि अंतपुर में चले गए देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े वहां सभी देवता और दानव एकत्रित हुए मंद्राचल पर्वत को मंथन काष्ट कच्छप को पात्र तथा शेजनाग को मंथन की रस्सी बनाकर क्षीर समुद्र को मथने लगे फलस्वरूप धनवंत्री वैद्य अमृत उच्चई सवा घोड़ा विविध रतन हाथियों में रतन ऐरावत लक्ष्मी सुदर्शन चक्र तथा बनमाला ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए हे मुने, उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने शीरशाही श्री हरि के गले में बनमाला पहना दी फिर देवता ब्रह्मा और शंकर के पूजा एवं स्तपन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि के शाप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया हे नारद यू महालक्ष्मी की कृपा से बर पाकर वे परम सुखी हो गए नारद जी ने पूछा प्रभो मैं भगवान हरि का मंदिरमय गुणानु वर्णन उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का बीष्ट उपाख्यान सुन चुका अब आप ध्यान और स्त्रोत्र का प्रसंग बताने की कृपा करें भगवान नारायण बोले नारद प्राचीन समय की बात है देवराज इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थों में स्नान किया एक कलश स्थापित किया और छह देवताओं की पूजा की वे छह देवता हैं गणेश सूर्य अग्नि विष्णु शिव और दुर्गा उन देवताओं की गंध पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक भली भांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वरी स्वरूपनी भगवती महालक्ष्मी का आवाहन किया पूर्व काल में भगवान श्रीहरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था उसी साम बेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया मैं वह ध्यान तुम्हें बतलाता हूं सुनो परम पूज्या भगवती महालक्ष्मी सहस्र दलवारे कमल की कर्णिकाओं पर विराजमान है उनकी उत्तम कांति, शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को हरण कर लेती ये परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही इन परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है ये मूर्तिवती होकर संतप्त स्वर्ण की शोभा को धारण किए हुए हैं। रत्न में भूषण इनकी छवि भुला रहे इन्होने पीताम्बर पहन रखा है प्रसन्न बदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही यह सदा युवावस्था से संपन्न रहती इनकी कृपा से संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती ऐसी कल्याण स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूं हे नारद, इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी के अनुसार 16 प्रकार की उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की हे मुने देवराज इंद्र ने इस सूत्र रूप मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी को द्रव्य समर्पण करने के पश्चात पूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का दस लाख बार जप किया जिनके फलस्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई वह मंत्र इस प्रकार है ओम श्री क्लीम ऐम कमलवासिन्य स्वाहा यही इस मंत्र का स्वरूप है कुबेर ने इसी मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष सावरणी मनु को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई तथा मंगल सातों दीपों के राजा हुए पीब्रत उत्तानपाद तथा राजा केदार इन सिद्ध पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इनको दर्शन दिए उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी उनके नेत्रत आनंद से परिपूर्ण हो गए थे ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाला वैदिक स्त्रोत्र उन्हें स्मरण था इसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की तब कुछ देवसभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गईं। उन्होंने देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला अर्पण की सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए स्वयं भगवती महालक्ष्मी क्षीरशाही भगवान श्रीहरि के स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक पधार गई लक्ष्मी स्त्रोत्र महान पवित्र है इसका तेकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है पांच लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए यह स्तोत्र सिद्ध होता है यदि इस सिद्ध स्तोत्र का कोई निरंतर एक महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं तेरवा अध्याय नारद जी ने कहा प्रभु नारायण आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो गए अब आप भगवती स्वाहा भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व सुनाई तो नारायण बोले मुनिवर ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि भक्ति पूर्वक जो हवन करते थे वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था इसी से वे सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए और वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने का कारण बतलाया ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया और उसके अनुसार ध्यान करके ब्रह्मा जी भगवती मूल प्रकृति की उपासना करने लगे तब सर्वशक्ति स्वरूपी भगवती स्वाहा भगवती भुवनेश्वरी की कला से प्रकट हुईं। उन परम सुंदरी देवी के विद्रह की सुंदर श्याम कांती थी वे मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थीं। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्रचित्त वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सन्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा हे hey, पद्म योनि तुम वर मांगो तदनंतर ब्रह्मा ने भगवती का वचन सुनकर आश्चर्यपूर्वक कहा ब्रह्माजी बोले तुम परम सुंदरी देवी अग्नि की दाहिका होने की कृपा करो तुम्हारे बिना अग्नि आहतियों को भस्म करने में असमर्थ है जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चरण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वह देवता को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा हे अंबके तुम सर्व सम्मत स्वरूपा श्री रूपिणी देवी अग्नि की गृहस्वामिनी बनो ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा उदास हो गईं। तदनंतर उन्होंने स्वयं अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी के प्रति व्यक्त किया भगवती स्वाहा ने कहा ब्राह्मण मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूंगी उन परब्रम्ह भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह स्वतंत्रवत है ब्रह्मा जी यो कहकर वे कमलमोही देवी स्वाहा नीच में भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चली गईं। फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया तब प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म ब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए भगवान श्री कृष्ण बोले कान तुम बारह कल्प में मेरी प्रिया बनोगे तुम्हारा नाम नागनजीति होगा राजा नागनजीत तुम्हारे पिता होंगे इस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिय पत्नी बनो हे नारद इस प्रकार देवी स्वाहा से संभाषण करके भगवान श्री कृष्ण अंतर हो गए फिर उनकी आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्नि देव वहां आए और सामवेद में कही हुई विधि से जगत जननी भगवती का ध्यान करने लगे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 फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए देवताओं को आहुतियां मिलने लगी हे मुने भगवती स्वाहा से संबंध रखने वाला इस प्रकार यह सारा श्रेष्ठ उपाख्यान कह सुनाया यह प्रसन्न सुख और मोक्ष प्रदान करने में परम उपयोगी एवं रहस्यपूर्ण है भगवान नारायण कहते हैं मुने अब भगवती स्वधा का उत्तम उपाख्यान कहता हूं सुनो ब्रह्मा ने के आरंभ पितरों का, किया। को कर उनके के लिए का करके चले गए परंतु ब्राह्मण प्रभृति व्यक्तियों के दिए हुए कव्य पदार्थ पितर पाल ही सकते अतः बे सभी क्षुधा शांत न होने के कारण उदास होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई तब उन महाभाग विधाता एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की उस सुंदरी का नाम सुधा रखा गया भगवती लक्ष्मी के सभी गुण लक्षण उसमें विराजमान थे वह अपने चरण कमलों को शक्तल कमर पर रखे हुए थी उसे पितरों की पत्नी बनाया गया ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए इस तुष्टि स्वरूपणी को पत्नी रूप में उन्हें सौंप दिया साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे देवताओं के लिए दस्तुदान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा चौदवा अध्याय भगवान नारायण कहते हैं मुने भगवती स्वाहा और स्वधा का परम मधुर उत्तम उपाख्यान सुना चुका अब मैं भगवती दक्षिणा के प्रसन्न का वर्णन करूंगा प्राचीन काल की बात है गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी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 परंतु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए तब तो श्री राघा अत्यंत ब्रह कातुर हो प्रतीत होने लगा उन्होंने करुण प्रार्थना की श्री कृष्ण श्याम सुंदर आप मेरे प्राण लाभ मैं आपके पति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती दी हूं आप शीघ्र यहां पधारने की कृपा कीजिए तदनंतर श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राधा के विरह ताप को शांत किया श्री राधा की सहचरी सुशीला नाम की जो गोपी थी जिसे राधा ने गोलोक से च्युत होने के लिए कह दिया था वहां से चलकर देवी दक्षिणा के नाम से प्रकट हुई थी दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के विग्रह में उसने स्थान प्राप्त कर लिया था नारद इस प्रकार यज्ञपुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान पर चले गए मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसा सुना है अत मुने कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे दें तभी सद्य फल प्राप्त होता है यह वेदों की स्पष्ट वाणी है यदि दैववश अथवा अज्ञान से यज्ञ करता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दे देता तो उस दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है उसी पाप के फल स्वरूप उस पाठ की मानव को दृद्र और रोगी होना पड़ता है लक्ष्मी अत्यंत भयंकर शाप देकर उसके घर से चली जाती है उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितर ग्रहण नहीं करते ऐसे ही देवता उसकी की हुई पूजा तथा अग्नि में दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते पंद्रवा अध्याय नारद जी ने कहा प्रभो भगवती षष्ठी मंगल चंडिका तथा देवी मनसा ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई हैं मैं अब इनके प्राकृत्य का प्रसन्न तत्वपूर्वक सुनना चाहता हूं भगवान नारायण कहते हैं मुने मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये ष्ठी देवी कहलाती हैं। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी है इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध हैं उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है प्रिय व्रत नाम के एक राजा हो चुके हैं उनके पिता का नाम था स्वयंभुव मनु कश्यप जी ने उनसे उत्तरेष्टि यज्ञ कराया राजा की प्रेयसी भारिया का नाम मालिनी था मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया चरुभ करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई तत्पश्चात स्वर्ण के समान प्रतिमा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। मुने राजा व्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए इतने में वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा उसी पर बैठी हुई मन को मुक्त करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रेव्रत ने देखा उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की हे उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्टी अपने तेज से दीप्यमान थीं। नार्द जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली वे देवी भगवती देव सेना देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रतिभा वाला वह बालक हंस रहा था अभी महाराज प्रिय उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देव सेना उनसे अनुमति ले चलने को तैयार हो गई देवी ने कहा तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी उसका नाम सुव्रत होगा राजा प्रेव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली यो भगवती देवसेना में उन्हें उत्तम वरदे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया तब से प्रत्येक मास में शुक्ल की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती ष्ठी का महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा बालकों के प्रस्व ग्रह में छठे दिन इक्कीसवे दिन तथा अन्न प्राशन के शुभ समय यत्नपूर्वक देवी की पूजा होने लगी विद्वान पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करें सुंदर पुत्र कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता है श्वेत चंपक के समान इनका वरण है रत्नमय घोषणों से ये अलंकृत हैं। इन परम पवित्र स्वरूपणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूं विद्वान पुरुष ध्यान करने के पश्चात देवी को पुष्पांजलि अर्पण करें पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इन साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है उपचार अर्पण करने के पूर्व ओम ह्रीम षी देव्यय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है पूजक पुरुष को चाहिए कि शक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का भी जप करे महाराज प्रिय ने ष्टी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया ब्राह्मण जो पुरुष भगवती ष्टी के स्तोत्र को एक वर्ष तक श्रवण करता है वह यदि अपुत्र हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है जो एक वर्ष तक भक्तिपूर्वक देवी की पूजा करके इनका वह स्तोत्र सुनाता है उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं महान बंध्या भी इसके प्रसाद से संतान प्रस्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता एक मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करें तो ष्टी देवी की कृपा उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है सोलवा अध्याय भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मपुत्र नारद अब भगवती मंगल चंडी का उपाख्यान सुनो कल्याण प्रदान करने में जो सुरक्षा चंडी अर्थात प्रताप गति है तथा मंगलों के मध्य में जो मंगला है वे देवी मंगल चंडी के नाम से विख्यात हैं जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती हैं उन्ही का यह रूपांतर भेद है सर्वप्रथम भगवान शंकर ने इन सर्वश्रेष्ठ रूपा देवी की आराधना की ब्राह्मण त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर बद के समय का प्रसंग है भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए थे दैत्य ने रोष में आकर उनके वाहन विमान को आकाश से नीचे गिरा दिया तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रेरणा दी उन महान भावों का उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे वे भी देवी मंगल चंडी ही थीं। केवल रूप बदल लिया था स्तुति करने पर वे देवी भगवान शंकर के सामने प्रकट हुईं और उनसे बोली प्रभो तुम्हें भय नहीं करना चाहिए स्वयं सर्वेश ही विश्व का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे मैं युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी, फिर तुम उस दानव को मार डालोगे नारद उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण करके ही भगवती को सभी दब समर्पण किए थे वह मंत्र ये हैं ओम हरीम श्रीम क्लीम सर्व पूज्य देवी मंगलचंडी के हूं हूं फट स्वाहा इक्कीस अक्षर का यह मंत्र सुकूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है 10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि हो जाती है जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के मंगलमय स्त्रोत्र का श्रवण करता है उसे मंगल प्राप्त होता है अमंगल उसके पास नहीं आ सकता उसके पुत्र और पौत्रों में वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मंगल ही दृष्टिगोचर होता है भगवान नारायण कहते हैं नारद अब मनसा देवी का चरित्र जो धर्म के मुख से मैं सुन चुका हूं तुमसे कहता हूं सुनो ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या अथवा मन से जानने की विषय होने के कारण देवी मनसा के नाम से विख्यात हैं इन वैष्णवी देवी ने तीन युगों तक पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका जरत्ू नाम रख दिया साथ ही उन कृपा निधि ने कृपापूर्वक इनकी अन्य भी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की स्वर्ग में सुपूजित होने के पश्चात ये ब्रह्मलोक में गई और वहां से भूमंडल और पाताल में पधारी मन को मुग्ध करने वाली ये सुंदरी देवी गौरी नाम से जगत में निरंतर पूजा प्राप्त करने लगी। अतएव ये साध्वी देवी जगतगौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती भगवान शिव ने शिक्षा प्राप्त करने के कारण भगवान विष्णु की ये अन्य कुपासिका हैं अतव लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। यहां श्रीमद देवी भागवत महापुराण का नौवां स्कंद समाप्त हुआ